शो ठॉक ध्यान सूत्र नंबर वन प्रिय आत्मा सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं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 तो मैं आपको दूसरी दृष्टि रखने को कहूंगा इन तीन दिनों में छोटी सी भी आशा की जो भी झलक आपको मिले साधना में उसको आधार बनाएं उसको संबल बनाएं तीसरी बात साधना के इन तीन दिनों में आपको ठीक वैसे ही नहीं जीना है जैसा आप आज सांझ तक जीते रहे हैं मनुष्य बहुत कुछ आदतों का यंत्र है और अगर मनुष्य अपनी पुरानी आतों के घेरे में ही चले तो साधना की नई दृष्टि खोलने में उससे बड़ी कठिनाई हो जाती है तो थोड़े से परिवर्तन करने को मैं आपसे कहूंगा एक परिवर्तन तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इन तीन दिनों में आप ज्यादा बातचीत ना करें बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है और आपको पता नहीं कि आप कितनी बातें कर रहे हैं सुबह से सांझ तक जब तक आप जाग रहे हैं बातें कर रहे हैं या तो किसी से कर रहे हैं अगर फिर कोई मौजूद नहीं है तो अपने भीतर खुद से ही कर रहे हैं इन तीन दिनों में इसका बहुत सजग प्रयास करें कि आपकी बातचीत की जो बहुत यांत्रिक आदत है वो ना चले आदत है हमारी ये साधक के जीवन में बहुत संघातक है इन तीन दिनों में मैं चाहूंगा आप कम से कम बात करें और जो बात भी करें वो बात भी अच्छा हो कि आपकी वही सामान्य ना हो जो आप रोज करते हैं आप क्या रोज बातें कर रहे हैं उसका कोई बहुत मूल्य है आप उसे नहीं करेंगे तो कोई नुकसान है जिसको आप कर रहे हैं उसका अगर नहीं उसे बताएंगे कोई अहित है इन तीन दोनों में स्मरण रखें कि हमें किसी से कोई विशेष बात नहीं करनी है बहुत अद्भुत लाभ होगा अगर कोई थोड़ी बहुत बात आप करें भी अच्छा हो कि वो साधना से ही संबंधित हो और कुछ ना हो अच्छा तो यह है कि ना ही करें ज्यादा से ज्यादा समय मोन को रखें, वो भी जबरदस्ती मोन रखने को नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल बोले ही ना या लिख के बोले आप बोलने के लिए मुक्त हैं, बातचीत करने को मुक्त नहीं है और स्मरण पूर्वक जितना सार्थक हो उतना बोलें बाकी चुप रहें। दो लाभ होंगे एक तो बड़ा लाभ होगा कि व्यर्थ जो शक्ति वह होती है बोलने में वो संचित होगी और उस शक्ति का हम उपयोग साधना में कर सकेंगे दूसरा लाभ यह होगा कि आप दूसरे लोगों से टूट जाएंगे और आप थोड़े एकांत में हो जाएंगे हम यहाँ पहाड़ पर आए पहाड़ पर आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा अगर यहाँ हम 200 सौ लोग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातचीत करते रहे और बैठ के गपशप करते रहे तो हम भीड़ के भीड़ में रहे हम एकांत में नहीं आ पाए एकांत पे आने के लिए पहाड़ पे जाना ही जरूरी नहीं है ये भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा शिथिल कर लें और अकेले हो जाए बहुत नाम मात्र को संबंध रखें समझे कि आप अकेले हैं इस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं है और आपको इस तरह जीना है जैसे आप अकेले आए होते अकेले रहते अकेले घूमने जाते अकेले किसी दरख्त के नीचे बैठते वैसे झुंड में आप ना जाएं चार छ मित्र बन के ना जाएं अलग अलग एक एक इन तीन दिनों में हम इस तरह जिएं ये मैं आपको कहूं कि भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य न कभी पैदा होता है और न कभी अनुभव होता है भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं हुई जो भी सत्य के अनुभव हुए हैं वे अत्यंत एकांत एक में और अकेलेपन में हुए हैं जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और भीतर बंद कर देते हैं तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है वो शायद हमसे निरंतर बोल रही है लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वो धीमी सी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती हमें अपनी सारी आवाज बंद कर देनी होगी ताकि हम उस अंतन की आवाज को सुन सके जो प्रत्येक के भीतर चल रही है तो इन तीन दिनों में बिल्कुल बातचीत को छीन कर दें स्मरण पूर्वक अगर आदतवश बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में वही तोड़ दे और क्षमा मांग लें कि भूल हो गई अकेले में जाए यहां जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें कहीं भी चले जाएं किसी दरत के नीचे बैठे हम ये भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है और हमको ये भी पता नहीं है कि प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा के निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं पहुंचता तो इस अद्भुत तीन दिन के मौके का अवसर कलाब उठाएं अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत ना करें वो तीन दिन के बाद फिर करने को आप काफी समय रहेगा उसे बाद में कर ले सकते हैं इस तीसरी बात को स्मरण रखें कि अधिकतर तीन दिन मौन में एकांत एक में और अकेले में बिताने हैं सब साथ तो भी अकेले में ही हम बिता रहे हैं साधना का जीवन अकेले का जीवन है हम यहां इतने लोग हैं हम ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा समूह में ध्यान कर रहे हैं लेकिन सब ध्यान वैयक्तिक है समूह का कोई ध्यान नहीं होता बैठे जरूर हम यहां इतने लोग हैं लेकिन हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला रह जाएगा जब वो आंख बंद करेगा अकेला हो जाएगा और जब शांति में प्रवेश करेगा उसके साथ कोई भी नहीं होगा हम यहाँ दो लोग होंगे लेकिन हर एक आदमी केवल अपने साथ होगा बाकी एक के साथ नहीं होगा सामूहिक कोई ध्यान नहीं होता न कोई प्रार्थना होती है सब ध्यान सब प्रार्थनाएं वैयक्तिक होती हैं अकेली होती हैं यहां भी हम अकेले रहेंगे बाहर भी हम अकेले रहेंगे और अधिकतर मौन में समय को व्यतीत करेंगे नहीं बोलेंगे इतना ही काफी नहीं है कि नहीं बोलेंगे अंतस में भी स्मरण रखेंगे कि व्यर्थ की जो निरंतर बकवास चल रही है भीतर आपके आप खुद ही बोल रहे हैं खुद ही उत्तर दे रहे हैं उसे भी शिथिल रखेंगे उसे भी छोड़ेंगे अगर भीतर वो शिथिल ना होती हो बहुत स्पष्ट भीतर आदेश दें कि बकवास बंद कर दो बकवास मुझे पसंद नहीं है अपने भीतर स्वयं से कहें यह भी मैं आपको कहू कि साधना के जीवन में अपने से कुछ आदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है कभी आदेश दे के देखें अकेले में बैठ जाएं अपने मन को कह दें कि बकवास बंद मुझे ये पसंद नहीं है और आप हैरान होंगे कि झटके से बातचीत भीतर टूटेगी तीन दिन स्मरण पूर्वक भीतर आदेश दे दें कि बातचीत मुझे नहीं करनी है आप तीन दिन में पाएंगे कि अंतर पड़ा है और क्रमश भीतर की बातचीत बंद हुई है पांचवी बात कुछ तो हो सकती है कोई तकलीफ हो सकती है तीन दिन उसका कोई ख्याल नहीं करेगा कोई छोटी मोटी तकलीफ हो अड़चन हो उसका कोई ख्याल नहीं करेगा हम किन्हीं सुविधाओं के लिए यहां इकट्ठे नहीं हुए एक अभी अभी मैं एक चीनी साध्वी का जीवन पड़ता था वह एक गांव में गई थी उस गांव में थोड़े से मकान थे उसने उन मकानों के सामने जाके सांझ हो रही थी रात पड़ने को थी वह अकेली साध्वी थी उसने लोगों से कहा कि मुझे घर में ठहर जाने दें। अपरिचित स्त्री फिर उस गांव में जो लोग रहते थे वो उनके धर्म के मानने वाली नहीं थी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए दूसरा गांव बहुत दूर था और रात और अकेली उसे उस रात खेत में जाके सोना पड़ा वो एक चेरी के दरख्त के नीचे जाके चुपचाप सो गई रात दो बजे उसकी नींद खुली सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई उसने देखा फूल सब खिल गए हैं और दरख्त पूरा फूलों से लदा है और चांद ऊपर आ गया है और बहुत अद्भुत चांदनी है और उसने उस आनंद के क्षण को अनुभव किया सुबह उस गांव में गई और उन्होंने धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि द्वार बंद कर लिए थे और उन्होंने पूछा काहे का धन्यवाद उसने कहा तुमने अपने प्रेमवश करुणा और दया करके रात अपने द्वार बंद कर लिए उसका धन्यवाद मैं एक बहुत अद्भुत क्षण को उपलब्ध कर सकी मैंने चेरी के फूल खिले देखे और मैंने पूरा चांद देखा और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने जीवन में नहीं देखा था और अगर आपने मुझे जगह दे दी होती तो मैं वंचित रह जाती तब मैं समझी कि उनकी करुणा कि उन्होंने क्यों मेरे लिए द्वार बंद कर रखे? ये एक दृष्टि है एक कौन है आप भी हो सकता था उस रात द्वार से लौटा दिए गए होते तो शायद आप इतने गुस्से में होते रात भर और उन लोगों के प्रति इतनी आपके मन में घृणा और इतने क्रोध होता कि शायद आपको जब चेरी में फूल खिलते तो दिखाई नहीं पड़ते और जब चांद ऊपर आता तो आपको पता नहीं चलता धन्यवाद तो बहुत दूर था आप ये सब अनुभव भी नहीं कर पाते जीवन में एक और स्थिति भी है जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं साधक स्मरण रखें कि उन्हें इन तीन दिनों में प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं उस भूमिका में अर्थ पैदा होता है उस भूमिका में भीतर एक निश्चिंता पैदा होती है एक सरलता पैदा होती है और अंतिम रूप से एक बात और इन तीन दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतस्प्रवेश का ध्यान का समाधि का उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम चेतन मन कहते हैं उसी में सब विचार चलते रहते हैं उससे बहुत ज्यादा गहराइयों में हमारा नौ हिस्सा मन और है अगर हम मन के दस खंड करें तो एक खंड हमारा कॉन्स है चेतन है नौ खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्स है इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं नौ खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती नौ खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती हम यहां सोच लेते हैं कि ध्यान करना है समाधि में उतरना है लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरचित रह जाता है वो अपरचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है उसका साथ मिल सके इसके लिए संकल्प करने की जरूरत है और संकल्प में आपको समझा दू कैसा हम करेंगे अभी यहां संकल्प करके उठेंगे और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पे जाए तो पांच मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराए और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाए संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वो मैं आपको समझा दू उसे हम यहां भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे संकल्प से मैंने आपको समझाया कि आपका पूरा मन चेतन और अचेतन इकट्ठे रूप से यह भाव कर ले कि मुझे शांत होना है मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई उस रात रात्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध ना हो जाऊं तब तक यहां से उठूंगा नहीं हमें लगेगा इससे क्या मतलब है आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा लेकिन यह ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध ना हो जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं ये सारे प्राण में गूंज गया वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ वे छह वर्ष से चेष्टा कर रहे थे लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो वो मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूं वो हम अभी यहां करेंगे और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके उसे सोएंगे अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दू और फिर नाक को बंद कर लू श्वास को भीतर न जाने दू तो क्या होगा या थोड़ी देर में मेरे सारा प्राण उस श्वास को लेने को तड़फने नहीं लगेगा क्या मेरा रोआ रोआ और मेरे शरीर के जो लाखों कोष्ठ हैं वो मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए हवा चाहिए जितनी देर में रोकूंगा उतना ही मेरे गहरे अचेतन का हिस्सा पुकारने लगेगा हवा चाहिए जितनी देर में रोके रहूंगा उतनी ही मेरे प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे हवा चाहिए अगर मैं आखिरी क्षण तक रोके रहूं तो मेरा पूरा प्राण मांग करने लगेगा हवा चाहिए क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है कि ऊपर का हिस्सा ही कहे अगर जीवन और मृत्यु का सवाल है तो नीचे के हिस्से भी पुकारेंगे कि हवा चाहिए इस क्षण की स्थिति में जबकि पूरे प्राण हवा को मांगते हों, तब आप अपने मन में यह संकल्प सतत दोहराए कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो तब आप अपने मन में यह भाव दोहराते रहें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा यह मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा उस वक्त आपका मन यह दोहराता रहे उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन ये दोहराएगा जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका यह संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वा को दोहराया तो यह संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा प्रगाढ़ का मतलब यह है कि वह आपके अचेतन अनकॉन्सियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाए इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे इसे करेंगे फिर सो जाएंगे जब आप सोने लगेंगे तब भी आपके मन में यह सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा ये मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है ये वचन आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे और आप कब सो जाएं आपको पता ना पड़े सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है और अचेतन मन के द्वार खुलते हैं अगर उस वक्त आपके मन में ये बात गूंजती रही गूंजती रही तो अचेतन पर्तो में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम देखेंगे इन तीन दिनों में ही परिणाम देखेंगे संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझे उपाय है सबसे पहले धीमे धीमे पूरी सांस भर लेना पूरे प्राणों में पूरे फेफड़ों में सांस भर जाए जितनी भर सके जब सांस पूरी भर जाए तब भी मन में यह भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा यह वाक्य गूंजता ही रहे फिर श्वास बाहर फेंकी जाए तब भी ये वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा यह वाक्य दोहरता रहे फिर सांस फेंकते जाएं बाहर एक घड़ी आएगी आपको लगेगा आप श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है तब भी थोड़ी है उसे भी फेंकें और वाक्य को दोहराते रहे आपको लगेगा आप बिल्कुल नहीं है तब भी है आप उसे भी फेंकें आप घबराएं ना आप पूरी सांस कभी नहीं फेंक सकते हैं यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं आप पूरी सांस कभी फेंक ही नहीं सकते हैं इसलिए जितना आपको लगे कि आप बिल्कुल नहीं उस वक्त भी थोड़ी है उसको भी फेंकें जब तक आपको बने उसे फेंकते जाएं और मन में यह गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा ये अद्भुत प्रक्रिया है इसके माध्यम से आपके अचेतन पर्तों में विचार प्रविष्ट होगा संकल्प प्रविष्ट होगा और उसके परिणाम आप कल सुबह से ही देखेंगे तो एक तो संकल्प को प्रगाढ़ करना उसको भी हम जब अलग होंगे यहां से तो उस प्रयोग को करेंगे उसको पांच बार करना है यानी पांच बार श्वास को फेंकना और रोकना है और पांच बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है जिनको कोई हृदय की बीमारी हो या कोई तकलीफ हो वो उसे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे उसे बहुत आहिस्ता करेंगे जितना उनको सरल मालूम पड़े और तकलीफ न मालूम पड़े ये जो संकल्प की बात है इसको मैंने कहा कि रोज रात्रि को इन तीन दिनों में सोते समय करके कर करके सोना है सोते वक्त जब बिस्तर पर आप लेट जाएं इसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाना है ये संकल्प की स्थिति अगर हमने ठीक से पकड़ी और अपने प्राणों में उस आवाज को पहुंचाया तो परिणाम होना बहुत सरल है और बहुत बहुत आसान है ये थोड़ी सी बातें आपको आज कहनी थी इनमें जो प्रासंगिक जरूरतें हैं वो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे जैसा मैंने कहा कि बातचीत नहीं करनी है स्वाभाविक है कि आपको अखबार रेडियो इनका उपयोग नहीं करना है क्योंकि वो भी बातचीत है मैंने आपसे कहा मौन में और एकांत एक में होना है इसका स्वाभाविक मतलब हुआ कि जहां तक बने साथियों से दूर रहना है जितनी देर हम यहां मिलेंगे वो अलग भोजन के लिए जाएंगे वो अलग वहां भी आप बड़े मौन से और बड़ी शांति से भोजन करें वहां भी सन्नाटा हो जिससे पता ना चले कि आप वहां हैं यहां भी आए तो सन्नाटे में और शांति में आए देखें तीन दिन शांत रहने का प्रयोग क्या परिणाम लाता है रास्ते पे चले तो बिल्कुल शांत उठे बैठे तो बिल्कुल शांत और अधिकतर ंत में चले जाएं, सुंदर कोई जगह चुने वहां चुपचाप बैठ जाए अगर कोई साथ है तो वो भी चुपचाप बैठे बातचीत ना करें। अन्यथा पहाड़ियां व्यर्थ हो जाती है सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ता आप बातचीत में सब समाप्त कर देते हैं अकेले में जाए और इसी भांति ये जो थोड़ी सी बातें मैंने कही आपके लिए जो जो जरूरी हो हर एक के लिए अगर आपके भीतर प्यास नहीं मालूम होती बिल्कुल तो उस प्यास को कैसे पैदा किया जाए उसके संबंध में कल मुझसे प्रश्न पूछ ले अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई आशा नहीं मालूम होती तो आशा कैसे पैदा हो उसके संबंध में कल सुबह मुझसे प्रश्न पूछ ले अगर आपको लगता है कि मुझे कोई संकल्प करने में कठिनाई है या नहीं बन पाता या नहीं होता सारी कठिनाइयां मुझसे सुबह पूछ लें कल सुबह ही तीन दिन के लिए जो भी कठिनाइयां आ सकती हैं वो आप मुझसे पूछ लें ताकि तीन दिन में कोई भी समय व्यय ना हो अगर प्रत्येक व्यक्ति की कोई अपनी व्यक्तिगत तकलीफ और दुख और पीड़ा है जिससे वो मुक्त होना चाहता है या जिसकी वजह से वो ध्यान में नहीं जा सकता ये जिसकी वजह से वो ध्यान में प्रवेश करना उसे मुश्किल होता समझ लें अगर आपको कोई एक विशेष चिंता है जो आपको प्रवेश नहीं होने देती शांति में तो आप उसके लिए अलग से पूछ लें। अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा है जो आपको नहीं प्रवेश होने देती उसके लिए आप अलग से पूछ लें। वो सबके लिए नहीं होगी सामूहिक वो आपकी वैयक्तिक होगी उसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे और जो भी तकलीफ हो वो स्पष्ट सुबह रख दें ताकि हम तीन दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी आपकी एक भाव दृष्टि बने और फिर जो हमें करना है वो हम कल से शुरू करेंगे और कल से समझेंगे अभी हम थोड़े थोड़े सब फासले पे बैठ जाएंगे हाल तो बड़ा है सब फासले पे बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहां से विदा हों ऐसे झटके से नहीं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है जब आप फेफड़ों को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक तब उसे थोड़ी देर रोके और अपने मन में ये दोहराते रहे घबराहट बढ़ेगी मन होगा बाहर फेंक दे तब भी थोड़ी देर रोके और इस वाक्य को दोहराते रहे फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें तब भी वाक्य दोहरता रहे फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, आखिरी सीमा तक लगे तब भी निकाल दें तब भी वाक्य दोहरता रहे फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर ना लें, फिर दोहरता रहे वाक्य अंतिम समय तक फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर ले ऐसा पांच बार एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना एक बार इस तरह पांच बार क्रम क्रमशः धीरे धीरे सब करें जब पांच बार कर चुके हैं तब बहुत आहस्ता से रीढ़ को सीधा रख के ही फिर धीमे धीमे श्वास लेते रहें और पांच मिनट भी श्राम से बैठे रहें ऐसा कोई दस मिनट हम यहाँ प्रयोग करें फिर चुपचाप सारे लोग चले जाएंगे बातचीत का स्मरण रखेंगे अभी से उसको शुरू कर देना है शिविर शुरू हो गया इस अर्थों में सोते समय फिर इस प्रयोग को पांच सात दफा करें जितनी देर आपको अच्छा लगे फिर सो जाएं सोते समय सोचते हुए सोएं उसी भाव को कि मैं शांत होकर रहूंगा ये मेरा संकल्प है और नींद आपको पकड़ ले और आप उसको सोचते रहें रहे लाइव बुझाते हैं जब आपका पांच बार हो जाए तो आप चुपचाप अपना अपना बैठ के थोड़ी धीमी सांस लेते हुए बैठे रहेंगे रीढ़ सीधी कर लें सारे शरीर को आराम से छोड़ दें रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दें आंख बंद कर लें बहुत शांति से श्वास को अंदर लें और जैसा मैंने कहा वैसा प्रयोग पांच बार करें मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा पूरे प्राणों को संकल्प करने दें ध्यान में प्रवेश होगा पूरे प्राण में ये बात गूंज जाए ये अंत चेतन तक उतर जाए बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठ के शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए ही धीमे धीमे श्वास को ले धीमे छोड़ें और श्वास को ही देखते रहें। पांच मिनट विश्राम करें उस विश्राम के समय में जो संकल्प हमने किया है वो और गहरे अपने आप डूब जाएगा पांच बार संकल्प कर ले फिर चुपचाप बैठ के सांस को देखते रहें पांच मिनट तक और बहुत धीमी सांस लें फिर